एकादशम ब्रह्मानंद योगानंद प्रकरण न्यारवा है ब्रह्मानंद नामक पंच प्रकरणों में से योगानंद नामक प्रकरण ब्रह्मानंद का वर्णन करने के लिए आरब्ध पंच आनंद प्रकरण है उनमें से योगानंद प्रकरण को पहले आरम्भ करते हैं दूसरे वाला आत्मानंद तीसरा अद्वैतानंद चौथा विद्यानंद अंत में विषयानंद्य मुनीश्वर विद्यारण्य ग्रंथम व्याकु बोध सिद्ध ये भारती तीर्थ और विद्यारण्य मुनि नामक दोनों गुरुओं को नमस्कार करके ब्रह्मनंद नामक ग्रंथ जो पंच ग्रंथात्मक एक ग्रंथ है ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ इस ग्रंथ को बोध सिद्ध सभी का ज्ञान की सिद्धि के लिए व्याख्यान करता पूर्णाथ कलम निवृत्त अभिमत देवदा दत्ता लक्षण मंगल आचरण श्रोतृ प्रवृति सिद्ध ये सब प्रयोजन अभिदे आविष्कुव प्रति जानी चिकित्सित ग्रंथ निष्प्रत्युह परिपूर्ण चिकित्सित रचना के लिए छित इस ग्रंथ का निर्विघ्नता पूरक परिसाप्ति के लिए परिपंथ कलम से और एक दर्श महान कार्य में विरोधी शत्रु तुल्य परिपंथी शत्रु विरोधी जो शत्रु तुल्य है डकैत के समान है रास्ते में आड़े आने वाला कौन पाप, उन पापों का निवृत्ति परिपंती हमेशा पंथ क्या है रास्ता रास्ते रास्ते में में में जो परिपंती खड़े होने विरोध चोर बदमाश जब लूटने के लिए रास्ते में खड़े रहते हैं आपको रोकते हैं। गड़ी, गड़ी, गड़ी, गड़ी, गड़ी, गड़ी, दिखाएंगे निकालो माल इसे हमारे आध्यात्मिक मार्ग में परिपंथी कौन बताया इंद्रियों को सब परिपंती है और इंद्रिया प्रवृत्ति हो रहे हैं इंद्रिया आपने आप में तो परिपंती नहीं है इंद्रिया प्रवृत्ति हो रहे हैं आपके पाप के वजह से इसे परिपंथी कलम संवृत्त है परिपंथी विरोधी अर्थ मिलेंगे विरोधी ले लेंगे निर्विघ्नता पूर्वक समाप्ति का विरोधी जो पाप उन पापों का नाश किए अभिपति देवता तत्वानुसंधान लक्षण मंगलम आचरण क्या करना पड़ेगा मंगलाचरण करनी पड़ेगी मंगला मंगलाचरण करना है अभिमुत देवता के तत्व देवता का वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान रूपी ही मंगलाचरण को करता हुआ श्रोत्र प्रवृत्ति सिद्धे है और श्रोताओं को इस ग्रंथ के अध्ययन करने में प्रवृत्त कराना है उस प्रवृत्त कराने की इच्छा से प्रयोजनम अभिधेयम आविष्क प्रयोजन और विषय दोनों को कथन करता हुआ को करने के लिए किया जा रहा है इस ताला श्लोक से ब्रह्म प्रवक्षा ज्ञाते तस्तः का मुस्विकानतम सुखाया ब्रह्मानंदम प्रवश्या ब्रह्म चा सौ आनंद स्वरूप आनंद मैं समय लेना ब्रह्म का आनंद ब्रह्म का आनंद नहीं ब्रह्म ही आनंद रूप है इसे विषय निर्देश भी हो गया प्रयोजन निर्देश भी हो गया ब्रह्म हमारा इष्ट देवता है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है आनंद रूपता इसे इष्ट देवता का तत्व का अनुसंधान वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान हो गया यही मंगलाचरण हो गया ब्रह्म शब्द का प्रथम उच्चारण करना ही मंगलाचरण है और आनंद रूप होने से यादृश आनंद के हम चाह रहे हैं आनंद के नाते हमारा भी उसका विषय में कथन करूंगा क्यों कथन करना चाहते हैं उसे क्या फायदा होगा आपको बोलने से उसके बारे में ज्ञाते उस ब्रह्म आनंद का अप्र स्वरूपत्व ज्ञाते सती तस्विन ज्ञाते सती उस ब्रह्मरूपी आनंद को जानने के बाद अशेषग संपूर्ण रूपे क्या क्या संपूर्ण रूपे एक रूप आमश अन्य समुदाय समूह एक अनर्थ समूह और आमुष्मिक अनर्थ समूह सारे के सारे ध्वस्त हो जाएंगे इंसा को त्याग करके आप सब से सबसे आप आपसे वो अलग हो जाएगा और सुखाए थे आप रूप से अपने आप को पर निर्विशम परम ब्रह्मा साक्षात् ब्रह्म साक्षात्तुमीश्वरा सविशेष निरूपण विचार करते हुए कहा भई सगुण ब्रह्म ब्रह्मी उपासना इतनी सारी क्यों और जगत जगत जगत क्या जरूरत है चिंतन की अलग लोग अलग अलग अलग जवाब देते हैं है? गृहस्थों को प्रलोभन देने के लिए में प्रवेश कराने के लिए ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं वास्तव में वो बात नहीं है सच्चाई तो यह है जिसकी बुद्धि निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात चिंतन करने में समर्थ नहीं होता उनके लिए सम्रम <coughs> निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्तुम अनिश्वराहा मन असमर्था साक्षात करने में असमर्थ है ये मंदा जो मंदाधिकारी लोग सविशेष अनुकम्पियुपण उन लोगों पर दया करके सविशेष निरूपणों के द्वारा मानव उन पर दया किया है श्रुति ने जो लोग साक्षात निर्पण भ्रम के चिंतन कर साक्षात करने कर पाते हैं उन मंद मध्यमाधिकारियों के लिए श्रुदी देवी कृपा करते हुए मानवता से दया कर रही है इन सवुण का निरूपण के द्वारा ब्रह्म नाम तत्व से निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व विधान इन सविशेष ब्रह्म रूप देवताओं का भी वास्तविक तत्व तो स्वरूप क्या है निर्विशेष ब्रह्म ये साबित हो गया इन बातों से ब्रह्मणश और वह ब्रह्म कैसा है आनंदो ब्रह्म जानिया इत्यादि श्रुति भी आनंद रूपा विधान श्रुतियों के द्वारा आनंद रूपा का व्यविधान होने से ब्रह्मानंदम आनंद रूप से ब्रह्म शब्द प्रयोग है न इसलिए श्लोक में क्या किया ब्रह्मानंदम ऐसे शब्द से उस तत्व का वाचक शब्द का प्रयोग कर दिया प्रयोग करने के द्वारा मंगलाचरण हो गया निर्णय हो गया क्योंकि सर्वोत्कृष्ट तत्व कौन संसार में ब्रह्म तत्व है उसका स्मरण करना इससे बढ़कर दूसरे मंगलाचरण क्या होगा छोटे मोटे देवताओं को याद करोगे वो तो वो भी मंगलाचरण है जब सबसे बड़ा देवता भी याद कर लिया तो सब उसमें आ गए हस्ती पदे सर्वे पद है कि ना हाथ के पैर में सारे पैर आ गए हाथी के पैर में सारे पैर जैसे आ जाते हैं उसी प्रकार से आप ब्रह्म को आपने याद कर लिया मैंने सब देवता याद हो गया सबका सबको प्रणाम हो गया से ब्रह्मे नम नमस्कार हो गया सर्वदेव नमस्कार केशवि नमो ब्रह्मंडवा सर्वदेव नमस्कार अलग बात सुना चुका हूँ सुन चुके ना कहानी केशव का केशव के शव कितने मुर्दे एक दुकान था सोने का दुकान उसे नाम रख दिया था केशव गोपाल हरिहर जीवल केशव गोपाल हरि प्रहर और तीन दरवाजे थे उसके अंदर दुकान था दुकान के अंदर वो तो हार मालिक बैठा हुआ है एक दरवाजे पर एक व्यक्ति बैठा है त्रिपुर लगा कर गुर्दपुंड लगा करके केशव केशव केशव केशव केशव जप कर रहा है दूसरा वाला भी महावैष्णव गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल कर है तीसरे वाला भी महावैष्णव हरि हरि हरि हरि हरि हरि और अगला वाला है महाशै सेठ जो असली दुकानदार तो लगा करके हर हर हर हर लोग सुनते बड़ा भगत लोग हैं ईमानदारी से बिल्कुल जो है व्यापार करते होंगे जब भगवान के भजन कर रहे हैं बड़े पूजा पाठ और सब करके दुकान खोलने के बाद भी कोई आ भी जाए नहीं अभी नहीं रुकी अभी पूजा पाठ हो रहा है साफ करने के बाद ग्राहकों से मिलना बात करना तो लोग समझते थे बड़ा अच्छे लोग हैं और उनके आँखें विश्वना बिकी नहीं सब चांदे सब बेचते थे <laughs> गोल्ड कोटेड पितल बेचते थे और लोग समझते तो तो कर पहले वाला कह रहा था केशव कितना मुर्दे आ रहे हैं ये जो आ रहे हैं सब बेवकू के मुर्दे हैं अक्कल है नहीं बात बुद्धि कुछ नहीं है केशव कितने मुर्दे दूसरे ने कहा मुर्दे नहीं ऐसा ग्वाल बाल है गोपाल है बुद्धि है तब भी तीसरे बोलता है ये मुर्दे हैं अथवा ग्वाल बाल तो है वो तीसरा जो दोनों अंग्रेजी बोल रहा था हरी हरी जल्दी करो जल्दी करो डों और तीसरा लास्ट वाला कहता हरा मैंने हर लिया डकै कर दिया हो गया काम लूट लिया इसको के गोपाल हरी कश्च ईश वश्चित केशव कहा मने प्रजापति ईश मने विष्णु व मने शिव केशव त्रिदेवात्म देवता ऐसे भी देते हैं खैर यद्य मन साध्यायी तद वाचा वी जिसको मन के द्वारा ध्यान करता उसी को वचन से कहता है मन से किसका ध्यान किया निरोन ब्रह्म का इसलिए उसी के नाम लिया ब्रह्मानंद प्रवक्षा इति श्रुति प्रोक्त न्याय ना ब्रह्मानुसंधान लक्षण मंगलाचरण सिद्धम श्रुति प्रोक्त न्याय के आधार पर ब्रह्मान के उच्चारण के द्वारा ब्रह्मा मंगलाचरण यह कर दिया गया है ब्रह्मण सब वेदांत प्रतिपाद्य और ब्रह्म क्या सकल वेदांतों के द्वारा प्रतिपाद्य तत्प्रकरण प्रकार से ग्रंथ से तदे विषय इसलिए वेदांत के प्रकरण ग्रंथ होने के नाते इस ग्रंथ का भी विषय ब्रह्म ही है यदि ब्रह्मशब्द प्रयोग है ना विशेष चा सूचित ब्रह्मशब्द प्रयोग के द्वारा विषय भी, भी कर दिया गया है और प्रयोजन आनंद से यहां पर बोला नहीं समझ लेना प्रयोजन भी कथन हो गया आनंद शब्द से ये सभी लोग निर्देश आनंद को चाहते हैं तार से निर्दय आनंद सांसारिक किसी वस्तु से नहीं प्राप्त हो सकता निर्भर निराकार निर्विशेष ब्रह्मानुभूति के द्वारा ही होने वाला है और आनंद चक्र के कहा गया वह आनंद शब्द प्रयोजन वाचक होकर सभी के प्रवृत्ति का कारण बन जाता है उत्तरार्धे न अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूप प्रयोजन द्वयम मुखद और कैशो ने के द्वारा इस बार प्रयोजन को अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति का प्रयोजन कथन कर दिया अनिष्ट क्या है हमारा अहिक और आम सुख दुख अहिकता पर आम सुखता अहिक में भी आदि भौतिक है आदिदेविक है आध्यात्मिक है आम स्वर्क में भी तीनों प्रकार के हैं वहां भी तीनों प्रकार का दुख है आदि देविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों के स्वरूप में अंतर लेकिन वहां भी यहां भी यहाँ के भाई सुख ज्यादा उनसे दुख थोड़ा महसूस नहीं होता है यहाँ तक ज्यादा उनसे यहाँ ज्यादा महसूस होता है लेकिन आदमी वैसे बना दे दुख को जल्दी भुला देता है सुख को हमेशा याद करते रहता है आदमी नहीं तो जिंदगी चलना मुश्किल हो जाए ये दुख ही दुख याद रहे बचपन से अभी तक जितना दुख हो रखता है जितना पिटाई सिटाई खा रखे हैं रोए हैं सबको याद रह जाता है तो जी नहीं पाते आप कब कब फांसी लगा दिए होते लेकिन भगवान ने सबको भुला देता है और उस जीवन भर के जो छोटे छोटे सुख हैं वो आपको याद रह जाते हैं और उसको याद, याद याद कर कर कई बार बड़ा खुश होता है हंसते रहता है कमरे में बैठे बैठे नहीं कोई जो गया जाते बचपन के हंसते रहता है प्रसन्न रहता है शुद्ध सुखों की स्मृति और महत दुखों की विस्मृति जीवन का ही आधार है ये ना हो तो फिर जीना मुश्किल हो तो आपका अनिष्ट की निवृत्ति वो सारा अनिष्ट है उसकी निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति यही प्रयोजन होता है हर आदमी का वह प्रयोजन प्रयोज मुख कथन कर रहे हैं कैसे ब्रह्मान देखो ब्रह्म चंदी ब्रह्मानंदेदोपचार वाच्य और वाचक का अभेद औपचारिक प्रयोग करता हुआ जो है प्रतिपादकों ग्रंथों पर ब्रह्मानंद इस ग्रंथ का भी नाम ब्रह्मानंद ग्रंथ हो गया तम प्रवक्शा उसको मैं कथन करूंगा इत रूपे ज्ञाते अवगते ज्ञाते सती तस्ते प्रतिपाद और प्रतिपादक ब्र्मानंदे प्रतिपा ब्रह्म और प्रतिपादक ब्रह्म नाम ग्रंथ इसके ज्ञाते अवगते सती अवगत होने पर अहि आमुषिथ्रात मन अहिकानालोक्य भवि देहपुत्रादी अहम मम अभिपा प्रयुक्ता देह पुत्रादियों में अम और मम का अभिमान प्रमुख होने वाले अनेक प्रकार के दुख आध्यात्मिक आदि आदितापान आध्यात्मिक आदि भौतिक आदिदेविक त्रिविध ताप जो इस लोक के संबंधी आमुष्मिका मैंने अमुष्मिक परलोक भवान चेषा उस परलोक में होने वाला वे तीन आध्यात्मिक आदर वहां पर भी तीनों है आध्यात्मिक भी है भी है वहां पर भी प्रकार का स्वर्ग में भी मिलेगा तम अशेष निशेषम यथा तथा तो पूर्ण रूपेण जड़ सहित खत्म हो जावे जैसे वैसे हित प्रत्यज्य उन सबको तो हटा कर एक तरह से आत्महत्या करा दिया मैंने आपसे अलग कर दिया करा करके सुखरूप ब्रह्म भगवती शुक्र ब्रह्म ही हो जाता है जा। ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति के हेतु बहुनी श्रुद्ध स्मृति वाक्य प्रमाणानी संधि जो ब्रह्मज्ञान है वो अनुष्ट निवृत्ति पूर्वक इष्ट प्राप्ति का साधन है इस विषय में बहुत सारे उपरिषद वाक्य है बहुनी श्रुति स्मृति वाक्य प्रमाणानि प्रमाणा सीती प्रदर्श इसको दिखाने की इच्छा से आपनोति परे भगवे भगव शोचा तमाम ये छांद मे तैत्रो छांद वक्यद पढ़ती इंदौ वाक्यों को अर्थ संग्रह कर रहे हैं यहाँ पर ब्रह्मी पर औ नारजे भगवंत हे भगवं भगवत आप जैसे ऋषि महानों के द्वारा श्रुतम में मैंने मया श्रुतम भवदे मैंने सुना है क्या सुना आपने तरद आत्वित आत्मित इस संसार से तर जाता है सुना हमने स्वहम ऐसे सुना होने के बावजूद स्व भगव शोचामी तम ये भगवान शोक से पारम तार तो फिर मैं लग रहा है को, मैं अभी भी संसार में झगड़ा हुआ हूं इसे मैं आपसे निवेदन करता हूं भगवान आप मुझे संसार सागर से पार जहा होगा वहां पहुंचा दीजिए संसार से पार पहुंचा देना शोक से पारम से मैंने संसार से पारम तारये तो अपर धटम वाक्य अर्थ तक पटती है वाक्य जो अर्थ तक पाठ कर रहे हैं ब्रह्मविद परमाक्रोतीसो ब्रह्म लनंदी नान्य परमाक्रोती परम तत्व को ही प्राप्त कर लेता है जो आत्मवेद्या है वह शोक से तर जाता है संसार से पार चला जाता है है पार है ना संसार कितना लंबा चौड़ा है है नहीं पार ही नहीं पार <laughs> पारंभारे पारं तो तुम करो अपारम्भ अपारम करके ना अपारम भी देते इसको पार ही नहीं है जब पार ही नहीं तो नापोगे क्या अरे जिसका पार हो तो नाप भी चाहिए यहाँ से वहां पार उधर है करके है ना अपारम्भ अपार संसार समुद्र मध्य आप देखो भाषिकार बड़े गजब शब्द कर दिए वहां एक तरफ से आपको लगेगा आप रूढ़ शब्द पकड़ेंगे अपारम्भ का मतलब क्या लेंगे आप बहुत जिसका आदि है।, है, है नहीं वो अपार है ऐसा आप लेते वास्तव में कहना है भाषिकार वह संसार है नहीं झूठी संसार जिसका जो पार नहीं जिसको तारोगे कहां से यह ऐसा समुद्र है जिसको कोई आर और पार कुछ नहीं है फिर भी तुम समुद्र में डूबे पड़े हो <laughs> अपार संसार समुद्र होमजतों में शरण कि डुबा हुआ हूं मैं ऐसे समुद्र में डूबा और ऐसे समुद्र में मेरा शरण क्या होगा जैसा समुद्र है वैसे कोई देवता वहां मिलेगा तेरे को उसके पैर पकड़ लेना कौन देवता गुरु क्या बोला वहां पर विश्वेश जवाब है विश्वेश ये जिस विश्व को तुम मान रहे हो ना है करके डुबाह बोल रहे हो जिस विश्व में इस विश्व का जो भी इस तुम मानते हो उसके चरण कम से बढ़कर कोई दूसरा नौखा नहीं है उन्हें स्वर्ण प्रमुख उपासना करे करना पड़ेगा जो व्यक्ति को मानता है जो कहता है संसार है मैं उसमें डूबा हूं उसको गहना बढ़ा तो आरती घंटे बजाते रही और कोई काम नहीं दे रहा अभी तेरा कल ही आया नहीं है जगत मिथ्या समझ ही नहीं आ रही तेरे को हैं? तो क्या करें जो जगत है ही नहीं उसे डूबे हो ये कैसे हो सकता है जो जगत है ही नहीं उसे डूबने के कहा प्रश्न उठेगा जो नदी है उस नदी डूब गया मर गया होगा कोई स्पष्ट हो रहा है सब मूल अज्ञान ही इसका इसे जैसा अज्ञान वैसा देवता बधाना पड़ेगा ना तो जैसा है उसको वैसा देवता बधाना पड़ता है उपायूपो बोकस पारंथार विश्लेष रसो ब्रह्म रसम लबा तब तो कोई क्या करता है महाराज वृद्धवाक्यों के द्वारा भले ब्रह्म की प्राप्ति होती हो ब्रह्म है ये तो मालूम हो रहा है लेकिन ब्रह्म ज्ञान से आनंद मिलेगा ये कहां से मालुं? वाक्यों से कहीं आया नहीं निर्देश आनंदा की प्राप्ति होगी क्या प्रमाण है रसोई सह रसम लब्धवा आनंदी भवति उसी तैत्र में आया है रसो ब्रह्मा रसम लब्धवा आनंदी भगवती था और रस ब्रह्म ही है ब्रह्म क्या है रस है उस रस को प्राप्त करके ही आनंदित होता है रसो से मात्र उपजीवन थी गया। रस की एक एक मात्र बूंद को के जो जीवित तो होता है पूरी आनंद मिल मिल जाएगा जाएगा तो क्या हो पागल हो हो पागल नहीं <laughs> इतनी सी आनंद मिला उसके पीछे खुश रहा है मिल गया, मिल गया, मिल गया। <laughs> सिद्धार्थ सुंदर से दास बोड़ दिया। थोड़ी सी लव सुख के पीछे आदमी कैसे सब दुखों को भूल रहा है इसका राजा आदमी जंगल में फंसा हुआ था, था और गया। भाग उसको भाग रहे हो तो क्या मालूम अंधा कुआ था वो अंधे कुआ में गिर गया तो कु था सुख गया था उसे घास हो गए थे वो उसमें गिर गया उसको अंधा कुआं बोलती सब पानी वानी कुछ नहीं होता अंधा कुआ अब गिर गया तो क्या हुआ जब गिरने लगा तो जब पैर का जब आदमी यूं हो जाता है ना कि तो सपोर्ट पकड़ने कोशिश करता है उस चक्कर में जो पेड़ है वो हाथ उसे से लग गया हाथ हा, सपोर्ट कहीं कुछ नहीं मिला नीचे चला गया तो पकड़ लिया उसको घास को सूखे घास को पकड़ा सूखा घास भी जर होगी तो उखड़ेगा और वो उखड़ रहा उसका भी जड़ हिलने लग गया और सर पर आवाज हो गया नीचे सांप आने लग गया चार तरफ मौत ही मौत घास उकड़ेगा तो मौत में जाएगा नीचे। नीचेगा तो मौत है मधुमुखी का हाथ लग गया सारे मधुमक्खी चिपट रहे हैं, काट रहे हैं, हैं, काट वो भी मौत ही मौत है निकलता बाहर है है, तो सामने खड़ा वो खाने को तैयार है फिर भी मधु जो टपक रहा है शहर उसके तो खून का आरंग ले रहा मात्रा उपजीवंती भूल गया हो मधुमक्खी की जो मधु का जो टपक रहा है बूंद उसको चाट रहा है ये जीवन का हाल इस संसार में ऐसा है सुख पुत्र सुख पुतनी सुख धन सुख अन्य सुखों का पीछे जो है क्षुद्र सुख है उन सुखों में मस्त है और जिन विशेष सुख पार है वे विषय को अनेक प्रकार सुख दे रहे हैं उसको ध्यान नहीं होता जिन विषय क्षुद्र सुख बनता है वे विषय को दुख देते हैं अब बिजली से सुख है बिजली कायप प्रति है घंटा दो दो घंटा परेशान जब पानी चला चढ़ा नहीं पाएंगे कोई बिजली का काम होता नहीं और सारा की दिन की बिजली का हो गया है ऐसा <laughs> भोजन बना कुकर भी है बिजली का कुकर दूध पकाने का भी बिजली का कुकर सब बिजली से ही चलते हैं तो क्या करूँगा कपड़ा धोना है बिजली चाहिए वॉशिंग मशीन आ गया सूप बनाना है बिजली चाहिए मिक्सी कैसे चलेगा चटनी बना रहा है मिक्सी चाहिए कैसे बनेगा ओ जमाना गया और वाली है कौन सारा बिजली का दिन हो गए फिर भी हम उसके तैयार नहीं की जब पाते तब तक तो, तो ठीक है ना इसीलिए राहत चक्कर हमारे यहाँ भी होता है कई बार आंग में जाती है लाइट आ जाए आनी भी टूट जाते हैं चक्कर बयान में बीमारी है ना बीमारी आंख खुली रह जाती थोड़ी पूरा बंद नहीं होता है वो थोड़ा साइट आए कहीं से भी ना तुरंत नींदी टूटके ढकके से है। तो के सो है ना जाते है वही कंबल ठंड को दूर कर रहा है ढकोगे तो परेशानी अच्छे पेट में गैस हो और रात में गैस लीक होते है तो उस कम्बल के तो जब साह मेरा कोई अनुभव हो जाएगा ढकेगा कैसे वो खोल के सोना पड़ेगा खोलेगा तो ठंड लगेगा बड़ा मुसीब बनता है।, है हर अजीब का अनुभव है लेकिन फिर भी मेरे न उसको चाँगते हैं नीज खाना छोड़ते हैं जैसे गैस बनता हो क्या करें आदमी बड़ा दैनी स्थिति और ठंड सहन करना पड़ेगा बड़ी मजी या तो ऐसे करना पड़ेगा यहां तक अम्बर से डर दो यहां तक दूसरे से डटो बहुत <laughs> मुश्किल काम <laughs> बहुत मुश्किल काम नहीं अच्छी है ये तो कर्म नहीं वो आनंद है रसो ही आनंद रसो ही ब्रह्मा रसो भ्रह्मा तो रसो ब्रह्म रसम लब्ध आनंदी बहुत अन्य था अन्य कोई प्रकार से आनंद इतनी होता है ब्रह्म व्यक्ति की ब्रह्मवित परम उत्कृष्ट आनंद रूपम ब्रह्मा प्राप्त जो ब्रह्म को जानता है वह परम जो उत्कृष्ट आनंद है निर्दिशी आनंद है उसको प्राप्त करता है ब्रह्म ही है वो ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है आत्मित भूम शब्द वाच्य देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य भूमा शब्द वाच्य देश काल और वस्तु के परिच्छेद रहित्र आत्मा अनुसार आत्मा आत्मा आपको तो जानने वाले का नाम शोकम शोक सिस्टम पुरुषम शोच ही दीदी शोक मूल संसार शोक शब्द करते अर्थ संसार वृत्ति विशेष नहीं लेना शोक मैंने स्व पुरुष को दुखी कर देता है जो उसका नाम शोक है अर्थात तमगुणे मूल जिसका संसार हो। सीधे शब्द में गहो ये संसार ही दुख रूप है दुख देता है दुख रूप है तम तरिक्राम दी उसको अतिक्रमण कर जाने का नाम ही तरना है नाक्य ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्त अवगम दाप्त हित इत्याशं उदार तैत श्रुद्धि वाक्य में ब्रह्म ज्ञान परम पद की प्राप्ति का हेतु मालूम हो है लेकिन आनंद प्राप्ति का हेतु ऐसे नहीं होता आनंद प्राप्ति प्रतिपापरंदी तक चैत्रपुर के दो वाक्य है रसो वै सह और दो छे का में दोकांत में आया ये रसम हे व्यव लनी होतीदीय वाक्य उसी वाक्य को अर्थत पाठ कर रहे हैं सत्यम ज्ञानंदम ब्रम्ह तस्मात्मे आत्मा आकाश संबुत्ता यदि प्रकरणा ब्रह्म शब्दाभ्य हम अभिता यह आत्मा असोरसारनंद रूप प्रकरण के आरंभ में शब्द से और आत्मा शब्द से जिनको कहा गया था तैत्र प्रशद में उसी को बाद में रस शब्द से कह दिया सार है सारे संसार का अधिष्ठान होने से आधार होने से सार के समान सार किसी भी चीज़ का सार निकाल दो फिर क्या बचेगा कचरा बचता है ना किसी भी चीज़ का सार निकाल दो तो क्या बचेगा कचरा ही बचता है हर सब्जी का रस निकाल दो फल का रस निकाल दो सार निकाल दो जूस को निकाल दो तो क्या होगा बस कचरा आ जाएगा कचड़े का भी मिठाई बना देते हैं अमूंगली का तेल निकाल दो क्या बचा उसका तेल निकाल खत्म दम खत्म उसके साथ कचड़ा है वो कचड़े से मिठाई बना देती है मूंगफली की मिठाई बन गए खाओ बर्फी बाद का तेल निकाल दिया का कचड़ा रह गया बाद की बर्फी खाओ बहुत महंगा मिलता है बादाम की बर्फी वो कचड़ा खा रहे हैं और सोच रहे हैं, खा रहे बाद काजू की बर्फी खा का रहे काजू का तेल निकाल दिया और काजू का बर्फी बना दिया कचड़े से ऐसे बनता है बड़े बड़े लोग ऐसे करते हैं यहाँ छोटे मोटे शहर में नहीं होता होगा बड़े जगहों में वो तो यहाँ भी वो जो बादाम मिलता है दुकान में इसकी भी तो आदत अब तो निकल चुकी है पहले से ही जो बचो वो भी तेल निकाल देंगे वो कहानिए जरादून में सौ रुपए किलो लेता है एक किलो बादाम ले जाते दुकानदार मिठाई के दुकानदार लोग उसमें तेल निकाल लेते हैं और जो कचरा बच गए उसको ला करके दुकान मिठाई बना देते हैं बादाम बर्फी काजू बर्फी अब आदमी 500 सौ किलो दे रहा है बादाम है और जी उसका क्या मालूम तेल भी पूरा 100% तेल जीरो इसमें है बादाम है नहीं तो कचड़ा है बड़े शहरों में ऐसे करते हैं और आपको क्या कहेंगे बनाने वालों को पता ना लगे अरे आप, पीस करके लाए हैं वो पेंट पीस करके ला आपको दिया है आप बद, शुद्ध बदाम बिल्कुल कारीगर को भी मालूम नहीं होता कि इसका सारा जीरो है ये माल ऐसे सार संसार का सारे वो, कौन ब्रह्म आत्मा रसम ब्रह्म ब्रह्म लब्धा को प्राप्य करेगा वो अहम अस्मी ज्ञान के द्वारा प्राप्त करके आनंदी अपरिछिन्न निर्तिशय सुखवाद रही सापेक्षता से सर्वापेक्षाओं से रहित निर्दिश कोई दूसरा चीज नहीं जिसके द्वारा आप निर्देश निर्देश आनंद प्रचन्न आनंद अनुभव कर सके अन्य ब्रह्मत्मिक ज्ञान विहार ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके साधना अनुष्ठान अन्य किसी अनुष्ठान के द्वारा नानंदी तो, हो सकता। एवं मुखे होती अनिष्ट निवृत्ति प्रकार से मुख अनिष्ट निवृत्ति और इष्ट प्राप्ति का वाक्य पैतृय और छात्र का वाक्यों को दे दिया और अब अन्वय वित्रेय अनर्थ निवृत्ति प्रदर्शन परम वाक्य अब अन्व्यतिभागन निवृत्ति प्रदर्शन करने वाले वाक्य वैश्यत अदृश्यनात्मनिवृत्ति लेने अभय प्रतिष्ठा विदे अथ सो भय गति यहां उदर मंत्री अथ तस्वीर ये वाक्यम अति वाक्य दो, दो साइनुने दोनों, दोनों वाक्यों के सार्क दे श्लोकों में प्रतिष्ठा मिलते स्वस्म यदा सैद सो अभय कुरुते स्मतर चेत अथ तस्वे स्वस्थ प्रतिष्ठा विदते यदा सिया अथ स्वभय जब वह अपने प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है तब वह अभय हो जाता है और अर्जुन थोड़ा सा विभेद कर देता है अर अंतर उत्तमन अभी अल्पमी अर मैं अल्पम उदर मैंने अल्पमी अंतर चेत भव तो भय भय भय हो जाए। हो भयोजय भयोजय यैतमी त्र भाण्य द्वैत समान हो जाए द्वैत हुआ नहीं है स्वप्न में क्या आप ही तो हैं और कोई है क्या वहां कोई नहीं था आप ही हैं आप ही आप है कोई दूसरा है नहीं कुछ भी नहीं द्वैत के समान प्रपंच खड़ा हो गया वहां पर एक द्वैत तो हुआ नहीं क्या आपके लिए दूसरा होता हमें द्वैत होता आपके लिए दूसरा है ही नहीं स्वप्न में आप ही आप है तो अद्वैत है लेकिन द्वैत के समान एक झूठा चीज दिखाई दिया वो सारा भय खड़ा हो गया ये तो द्वैत में तर भयम बहुति इत्यादि अनेक श्रुतियां हैं प्रतिष्ठान इत्यादि करुते मंत्रेत थोड़ा सा भेद कर देता है अथवा तय भवे तो उसको अनेक प्रकार का भय प्राप्त हो जाएगा